संक्षिप्त महाभारत अशुमेधिक पर्व भाइयों के साथ युधिष्ठिर हिमालय पर जाना और वहां से सुवर्ण राशि लेकर लौटना ने पूछा ब्राह्मण महात्मा ब्यास की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वेध यज्ञ के संबंध में क्या किया राजा मरुत ने जो सुवर्ण में रत्न राशि पृथ्वी तल पर छोड़ रखी थी उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया वैसं जी ने कहा राजन महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलाकर कहा बंधुओं महात्मा व्यास जी अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सौहार्दवत जो बातें बताई है वे सब तुम लोगों ने सुन ही ली है अब मैं उनके अनुसार कार्य आरम्भ करना चाहता हूँ ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा ब्रह्मवादी महात्मा हैं अतः उनकी बात परिणाम में हमारा कल्याण करने वाली है इस समय यह सारी पृथ्वी रत्न और धन से हीन हो गई है अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए जी ने हमें मृत्यु के धन का पता बताया है यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने में सामर्थ्य देखो तो ब्यास जी की आज्ञा मानकर धर्मता उसे प्राप्त करने का यत्न करो अथवा भीमसेन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 तथा उनके अनुचरों की पूजा करके मन वाणी और क्रिया के द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे फिर हमें निश्चय ही उस धन की प्राप्ति होगी विकट आकार धारण करने वाले जो किन्नर उसकी रक्षा में नियुक्त है वे भी भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर हमारे अधीन हो जाएंगे भीम का कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई अर्जुन नकुल और सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया तदनंतर सभी पांडवों ने रत्न लाने का निश्चय करके शुभ दिन एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में सेना को यात्रा के लिए तैयार की आज्ञा दी। फिर ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराकर देवश्रेष्ठ महेश्वर की पूजा करके वे स्वयं भी प्रसन्नता के साथ चलने को उद्यत हुए उनकी यात्रा के समय नगर निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित्त से मंगल पाठ किया इसके बाद पांडवों ने अग्नि सहित ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रतीक्षिणा की गांधारी से राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र पुत्र को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किए मार्ग में बहुत से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर को विजय सूचक आशीर्वाद देते और उन्हें यथोचित रूप से स्वीकार करते थे राजा के पीछे पीछे बहुत से सैनिक चल रहे थे उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज उठता था अनेकों सरोवरों नदियों वनों और उपवनों को लांघकर, पर्वत के पास जा जहां राजा लाख का रखा हुआ उत्तम द्रव्य संचित था वहां समतल एवं सुगध स्थान देखकर राजा ने तप विद्या और इंद्रिय संयम से युक्त ब्राह्मणों एवं वेद वेदांग के पारगामी विद्वान राज पुरोहित मुनि को आगे रखकर सैनिकों के साथ पड़ाव डाला तत्पश्चात ब्राह्मणों और पुरोहित सहित समस्त छो ने किया और राजा तथा उनके मंत्रियों को बीच में रखकर स्वयं चारों ओर से उन्हें घेरकर निवास किया ब्राह्मणों ने छह मार्ग और नौ चौक वाली छावनी बनवाई थी तथा उन्होंने छावनी से अलग मतवाले गजराजों के रहने के लिए भी स्थान का विधिवत प्रबंध किया था यह सब व्यवस्था करा लेने के के बाद राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, इस कार्य लिए कोई शुभ शुभ दिन और नक्षत्र देकर आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। राजा की बात सुनकर उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पुरोहित और ब्राह्मण बोले राजन आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है तथा आज से ही हमें शुभ कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए हम लोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और आपको भी अपने भाइयों सहित आज उपवास करना चाहिए ब्राह्मणों का वचन सुनकर सभी पांडवों ने रात में उपवास किया और कुश के आसनों पर बैठकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों की बातें सुनते हुए रात्रि व्यतीत की तत्पश्चात जब निर्मल प्रभात का उदय हुआ तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धर्मनंदन राजा से कहा, राजन, अब आप भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइए उन्हें नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा युदिठ ने पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किया तत्पश्चात उनके पुरोहित शिव के पार्षदों को यक्ष राजकुबेर को मणिभद्र को तथा अन्यान एवं भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी जल और भात में भरकर भेंट किए। तदनंतर फूलों से अलंकृत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महर्षि व्यास को आगे लिए राजा युद्ध उस स्थान को गए जहाँ वह सुवर्ण राशि संचित थे वहां उन्होंने भांति भांति के फूल मालुम मालपुआ तथा खिचड़ी आदि के द्वारा कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया तत्पश्चात सामग्रियों से शंख आदि निधियों और समस्त निधिपालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ वाचन कराया ब्राह्मणों के पुण्य घोष से महान तेज को प्राप्त होकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन को खुदवाना के, के, के हजारों बर्तन निकल आए उनको रखने के लिए बड़ी बड़ी संदुके लाई गई थी एक एक संदूक में बंद किए हुए बर्तनों का बोझ आधा आधा भार होता था उन सबको ढोने के लिए राजा के साथ बहुत से सवारियां भी आई थी आठ हजार ऊट एक करोड़ बीस लाख घोड़े एक लाख हाथी एक लाख रथ एक लाख छकड़े और उतनी ही हथनिया हाँ, थी गधों और मनुष्यों की तो गिनती ही नहीं थी जैसे जिस ने वहां जितना धन खुदवाया था उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है उन्होंने प्रत्येक ऊट पर आठ प्रत्येक छकड़े पर सोलह और प्रत्येक हाथी पर चौबीस हजार का भार लादा था इसी प्रकार घोड़ों गधों और मनुष्यों पर रखवाया था।, रख था। इन सब वाहनों पर धन पांडुनंदन ने पुनः का पूजन किया और ब्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया वे वाहनों पर बोझ अधिक होने के कारण दो दो कोस पर मुकाम देते जाते थे द्रव्य के भार से कष्ट पाती ही वह विशाल सेना पांडों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़ी कठिनाई से नगर की ओर बढ़ रही थी